रात के करीब 10 बज रहे थे और इस वक्त लखनऊ के एकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में काफी बड़ा कॉन्सर्ट चल रहा था इस लाइव शो में बॉलीवुड के काफी बड़े स्टार आए हुए थे सिंगिंग लीजेंट सोनू निगम का लाइव परफॉर्मेंस चल रहा था सोनू निगम के साथ ही यहाँ पर जुबिन नोटियाल नेहा कक्कड़ श्रेया घोषाल भी आई हुए थे स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और शो अपने जुनून पर था स्टेडियम के बाहर भी काफी भीड़ थी विक्रांत तेजी से भागता हुआ कंसर्ट की तरफ चला जा रहा था उसके पहुंचते पहुंचते शो लगभग खत्म होने वाला था लास्ट परफॉर्मेंस नेहा का कड़का था उसने स्टेज पर आकर तकरीबन पंद्रह मिनट तक लगातार अपने सभी हिट गाने गुनगुना डाले ऑडियंस नेहा की आवाज सुनकर ही पागल हुई जा रही थी पूरा स्टेडियम झूम रहा था हालांकि विक्रांत का सिंगिंग कॉन्सर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था फिर भी वो यहाँ आया हुआ था क्योंकि उसका आज का डुप्लीकेट टास्क यही होने वाला था अदृश्य शक्ति में डुप्लीकेट टास्क का एकाना स्टेडियम में रात दस बजे के करीब दिया गया था सबसे बड़ी बात यह लोकेशन स्टेडियम के भीतर बिल्कुल स्टेज के पास में था विक्रांत किसी तरह से भीड़ को इधर उधर धकेलते तो हुए स्टेज के करीब पहुंच रहा था डुप्लीकेट टास्क की वजह से वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में शमशान घाट पर छह कटे हुए सिर छोड़कर यहाँ आया हुआ था भले ही विक्रांत का शरीर इकाना स्टेडियम के इस कॉन्सर्ट में पहुंच चुका था लेकिन अभी भी उसका दिमाग वही शमशान घाट पर ही लगा हुआ था अभी भी उसकी आंखों के आगे उस लोहे के बॉक्स में रखा हुआ सिर ही घूम रहा था गुस्से में आकर वो भीड़ को पूरी ताकत से धकेल तबा आगे बढ़ता जा रहा था विक्रांत डुप्लीकेट टास्क को मिस नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे इस टास्क के एवज में पॉइंट्स मिलते हैं और इस पॉइंट्स से अदृश्य शक्ति का सिस्टम अपग्रेड होता है वैसे भी विक्रांत इस वक्त केस को लेकर काफी परेशान चल रहा था ऐसे में उसे उम्मीद थी कि क्या पता डुप्लीकेट टास्क पूरा करने के बाद मिलने वाले प्वाइंट से उसका अदृश्य शक्ति का सिस्टम अपग्रेड हो जाए और फिर हो सकता है कि उसे केस सोल्व करने में थोड़ी मदद मिलने लग जाए इसी वजह से इतने क्रिटिकल समय में भी विक्रांत डुप्लीकेट टास्क को छोड़ना नहीं चाहता था जैसे विक्रांत टास्क के एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचा तुरंत ही नेहा का करने गाना बंद कर दिया यह शो का लास्ट परफॉर्मेंस था नेहा ने गाना खत्म करने के बाद अपने बालों को हेयर बैंड निकालकर भीड़ के बीच में उछाल दिया यह हेयर बैंड उछलता हुआ विक्रांत के सिर पर आ गिरा विक्रांत ने तुरंत ही ये हेयर बैंड अपने हाथ में ले लिया उसे लगा कि यह हेयर बैंड उसे किसी को वापस करना है ऐसे में वो चुपचाप उसे हाथ में लिए हुए खड़ा रहा उधर स्टेज पर अब सारे सेलिब्रिटी आकर एक साथ खड़े हो गए उन सभी ने एक साथ मिलकर जनता का अभिवादन किया इसके साथ ही शो खत्म हो गया और स्टेज से, से सेलिब्रिटी लौटकर जाने लगे विक्रांत अभी भी अपने हाथों में नेहा कक्कड़ का फेंका हुआ हेयर बैंड लेकर खड़ा था वो जल्द से जल्द अपने डुप्लीकेट टास्क को खत्म करके यहाँ से बाहर निकलना चाहता था हेलो भाई मैं दस दे रहा हूँ वो हेयर बैंड मुझे दे दो भीड़ में से एक आदमी ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा भाई मैं बीस दूंगा मुझे दे दो तभी एक दूसरे आदमी ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मैं चालीस दे रहा हूँ अकाउंट नंबर बोलो तुरंत ट्रांसफर कर रहा हूँ तभी चौबीस पच्चीस साल के एक लड़के ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा मैं पचास हजार दूंगी प्लीज मुझे दे दो तभी मैं भीड़ में से एक तक इक्कीस साल की लड़की ने अपना हाथ उठाते हुए कहा विक्रांत इस वक्त इतना इरीटेट हो रहा था की एक बार के लिए उसका मन कर रहा था की हेयर बैंड को तोड़ हवा में उछाल दे और फिर सबसे कह दे लो बांट लो ऐसे लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकता था ऐसा नहीं था कि वो पैसे की वजह से हेयरबैंड अपने हाथों में लेकर खड़ा था उसे अब पैसे की कोई कमी नहीं थी दरअसल विक्रांत को पता लग चुका था कि इस हेयरबैंड को बेचना ही उसका डुप्लीकेट टास्क है। ऐसे में अगर वो हेयरबैंड को ढंग से नहीं बेचता है तो फिर उसका टास्क अधूरा रह जाएगा और फिर उसे प्वाइंट भी नहीं मिलेगा साठ हजार एक मोटे से आदमी ने बीच में आकर कहा विक्रांत को हंसी और गुस्सा एक साथ आ रहा था उसे सबके सब पागल फैन लग रहे थे वाकई में दुनिया में चूतियों की कमी नहीं है विक्रांत मन ही मन सोचने लगा इस ढूंढो तो हजार मिलते है एक हेयर बैंड के लिए लोग इतने पैसे लुटाने को तैयार है कमाल है चलो फिर जब लुटाई रहे तो मुझे क्या विक्रांत ने मन ही मन कहा विक्रांत ने हेयर बैंड को ऊपर किया और फिर बोल पड़ा देखो दो लाख रुपए प्राइस है जिसको लेना है जल्दी बोलो टाइम नहीं है मेरे पास एक छोटे से हेयर बैंड की प्राइस दो लाख रुपए सुनकर आधे बोली लगाने वाले तो पीछे हट गए पहुंच गए वो विक्रांत के हाथ से हेयर बैंड लेने की कोशिश करने लग गए लेकिन विक्रांत ने बिना किसी की परवाह किए दोनों सिक्योरिटी गार्ड के मुँह पर एक एक पंच मारकर उन्हें वही धराशाई कर दिया जल्दी बोलो किसी चाहिए लास्ट प्राइस है दो लाख रूपए मेरे पास रात भर का वक्त नहीं है जिसे लेना है आ गया हो विक्रांत ने फिर से हेयर बैंड ऊपर करके सभी को दिखाते हुए कहा कुछ देर तक यहाँ सन्नाटा पसरा रहा लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो पचास हजार की बोली लगाने वाली लड़की विक्रांत के आगे आकर खड़ी होगी मुझे और फिर तुरंत ही पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिया भले ही विक्रांत के हाथ में अचानक से दो लाख रूपए आ गए थे लेकिन फिर भी उसका ध्यान इन पैसों की तरफ तो कत ही नहीं था अभी भी उसके दिमाग में शमशान घाट वाली घटना ही चल रही थी भीतर से अभी तक वो काफी डरा हुआ और घबराया हुआ था उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह मीरा ठाकुर की समाधि के नीचे उसे तलाश में गया था। कटे हुए सिर का ख्याल तो विक्रांत के मन में कभी आया ही नहीं था उसे पूरी उम्मीद थी की बॉक्स में जरूर तमिल स्टार रखा होगा और अगर तमिल स्टार नहीं रखा होगा तो फिर निश्चित रूप से उसमें जोधन सिंह की चोरी की कमाई छुपा रखी गई होगी लेकिन कटे हुए सिर हे भगवान विक्रांत को पिछले दिन अदृश्य शक्ति द्वारा कोडवट में चंद्रमा और पहाड़ शब्द दिया गया था जिसका मतलब संपत्ति और काम से था ऐसे में उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे मीरा ठाकुर के समाधि के पास से जरूर कुछ ना कुछ कीमती सामान मिलने वाला है तभी उसे अदृश्य शक्ति द्वारा चंद्रमा कोडव दिया जा रहा है उसे पूरी उम्मीद थी कि तमिल स्टार को जोधन सिंह ने वहीं छुपाया होगा और जब विक्रांत को तमिल स्टार मिल जाता तो फिर यह केस भी सोल्व हो जाता इसी आस में वो पूरी शिद्दत ऐसी वहाँ खुदाई करने लगा था ऊपर से जब उसके मेटल डिटेक्टर ने जमीन के नीचे किसी धातु की चीज के होने का संकेत दिया तब तो उसका विश्वास और ज्यादा पक्का हो गया लेकिन अब जाकर पता चल रहा था कि मेटल डिटेक्टर ने सिर्फ लोहे के बॉक्स को ट्रैक करके सिग्नल दिया था किसे पता था की विक्रांत को पैसे तो मिलने वाले ही थे लेकिन वो तमिल स्टार के नहीं बल्कि नेहा कक्कड़ के हेयर बैंड के रूप में इस वक्त उसका दिमाग बहुत टेंशन में था हजारों तरह के ख्याल उसके दिमाग में चल रहे थे इन खयालो के साथ ही वो सड़क पर फुल स्पीड में गाड़ी भगाते हुए फिर से शमशान घाट की तरफ भागा जा रहा था तभी अचानक से उसका फोन बज पड़ा हेलो हेलो कौन विक्रांत ने फोन पर लगभग चिल्लाते हुए कहा गुस्से और तनाव की वजह से उसकी आवाज काफी तेज हो चुकी थी ये फोन उसके कमांडिंग ऑफिसर अनूप सहगल का था विक्रांत ये सब क्या कर रहे हो तुम मैंने तुम्हें कहा था न की अभी हमें तमिल की ओर फोकस करना है तो फिर ये सब क्या चल रहा है ये अचानक से तुम्हें कटे हुए सिर कहा से मिल गए के तुम, तुम काफी गुस्से में था ऊपर से अनूप से आगल के एक के बाद एक सवाल ने उसे और ज्यादा इरिटेट कर दिया फिर उसने थोड़ा गुस्से से भरे लहजे में अनूप से कहा मैंने आपको सब बताया था ना फिर भी और ये जोधन सिंह कहा है वो मर्डर है सीरियल मर्डर विक्रांत का गुस्सा देखकर अनूप की बोलती बंद हो गई। उसे कुछ शब्द ही नहीं सूझ रहे थे उसने हकलाते हुए विक्रांत से कहा वो जोधन को तो जानवी अपने साथ दिल्ली लेकर जा रही है करेंगे उसको। कहीं नहीं जाएगा वो विक्रांत ने दहाड़ते हुए कहा रोके उसे कैसे भी करके सला भले ही पागल है लेकिन सीरियल मर्डर का केस तो बनेगा ही और उसे पहले यहाँ लखनऊ लेकर आना है यहाँ इंटेरोगेशन होगी पहले क्या मतलब अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है इस वक्त अनूप काफी डरा हुआ नजर आ रहा था उसने हकलाते हुए कहा मैं मैं हेडकोर्टर बात करता हूं और जोधन सिंह की रिमांड तुम्हें देने के लिए कहता हूं हां तुरंत बात कीजिए इतना कहकर विक्रांत ने तुरंत फोन रख दिया अभी विक्रांत ने फोन रखा ही था कि अचानक से उसका फोन फिर से बज पड़ा इस बार हर्षित का फोन था सर हम लोग यहां से निकल चुके हैं बस दिल्ली पहुंचने वाले है वहाँ से फ्लाइट लेकर लखनऊ आ रहे है रात भर में ही पहुँच जायेंगे आप टेंशन मत लीजिए तब तक अगर कोई अपडेट हमें मिलती है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे ठीक है जल्दी पहुंचो विक्रांत ने हर्षित से कहा और फिर उसने फोन रख दिया लेकिन अभी भी उसका फोन बजना बंद नहीं हुआ था हर्षित का फोन रखने के बाद फिर से उसका फोन बज उठा इस बार उसके पास लखनऊ पुलिस ब्रांच से सीनियर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार पांडे का फोन था चूंकि कटे हुए सिर लखनऊ में ही बरामद हुए थे ऐसे में यह केस इनिशियल स्टेज पर लखनऊ पुलिस के ही जिम्मे जाने वाला था और सीनियर ऑफिसर होने के नाते इंस्पेक्टर पांडे को ही ये केस सौंपा गया था। भले ही इंस्पेक्टर पांडे काफी सीनियर ऑफिसर थे और उन्होंने काफी बड़े-बड़े केस हैंडल किए थे, लेकिन फिर भी एक साथ छह छह कटे हुए सिर मिलने की खबर सुनकर वो भी काफी शॉक्ड रह गए उन्होंने अपने पूरे करियर में इस तरह का केस कभी नहीं हैंडल किया था विक्रांत जी आप कहा हैं इंस्पेक्टर पांडे ने फोन आरोप विक्रांत से सवाल किया बस मैं पहुंच रहा हूँ विक्रांत ने हड़बड़ी में जवाब दिया इसके बाद इंस्पेक्टर पांडे ने विक्रांत को बताया कि अभी मुझे दो अपडेट मिले पहला तो हमें विशाल ठाकुर मिल गया है वो थोड़ी देर में ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा दूसरा दो सिर का डीएनए टेस्ट कर लिया गया है और उसका रिपोर्ट आ चुका है हमें कंफर्म हो गया कि ये कटे हुए सिर सिर काटने वाले सीरियल मर्डर केस के विक्टिम्स के ही हैं दोनों विक्टिम की पहचान हो गई है पहले वाली का मर्डर तो साल उन्नीस में हुआ था उसका नाम शबीना है दूसरा सिर है निर्मला सेंगर का जिसकी लाश साल उन्नीस में मिली थी ये दोनों ही सिर काटने वाले केस की विक्टिम है